पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद शूत्र बयालीस इसको विस्तार रूप से यूँ समझना चाहिए कि गौ ऐसा कहने से गौ अर्थ गौ शब्द और गौ ज्ञान तीनों अभिन्न भान होते हैं इनमें यद्यपि उदात्त अनुदात्त आदि धर्म वाला गौ शब्द भिन्न है गौ शब्द का अर्थ शासना शिंग पुच्छ आदि धर्म वाला पशु विशेष भिन्न है और गौ शब्द से जो ज्ञान होता है वह प्रकाश आदि धर्म वाला ज्ञान भी भिन्न है इसी प्रकार घट पट आदि शब्द अर्थ और ज्ञान भिन्न भिन्न ही होते हैं तथापि शब्द अर्थ और ज्ञान का अभेद सा भान होता है इसलिए असत्य अभेद विषयक होने से यह भान विकल्प रूप ही है जैसे कि गौ यह शब्द है यह एक विकल्प है यह विकल्प गौ इस अंश से गृहित हुए अर्थ का और ज्ञान का शब्द से अभेद विषयक है इसी प्रकार गौ यह अर्थ है यह दूसरा विकल्प है ऐसे ही गौ यह ज्ञान है यह तीसरा विकल्प है यह विकल्प गौ इस अंश से गृहित हुआ शब्द का और अर्थ का ज्ञान से अभेद विषयक है भाव यह है कि शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों परस्पर भिन्न भिन्न हैं, परंतु शब्द संकेत की स्मृति से एक का ज्ञान होने से दूसरे दोनों का भी साथ ही भान होता है इससे शब्द ज्ञान पूर्वक, इस शब्द अर्थ ज्ञान के असत्य अभेद विषयक होने से यह ज्ञान विकल्प रूप है इसलिए संकेत स्मृतिपूर्वक स्थूलभूत अर्थ या भौतिक पदार्थ में समाहित योगी के जो शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिश्रित समाधि होती है वह सवितर्क समापत्ति है और जब शब्द संकेत की स्मृति के परित्याग पूर्वक कार्य रूप आगम और अनुमान रूप विकल्प से रहित जिस समाधि अवस्था में स्थूलभूत या भौतिक रूप अर्थ मात्र का ही भान होता है वह निर्वितर्क समापत्ति कहलाती है संकेत स्मृतिपूर्वक सवितर्क समाधि अवस्था में जो शब्द से और ज्ञान से मिश्रित स्थूल भूत अथवा भौतिक पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसको विकल्प होने से अप्रत्यक्ष ही कहना चाहिए क्योंकि शब्द संकेत का स्मृतिपूर्वक जो ज्ञान होता है वह विकल्प रूप ही होता है संकेत स्मृति के परित्याग परित्यागपूर्वक निर्वितर्क समापत्ति अवस्था में शब्द से और ज्ञान से रहित जो अर्थ मात्र का प्रत्यक्ष होता है उसको परप्रत्यक्ष कहते हैं वह परप्रत्यक्ष आगम ज्ञान का और अनुमान ज्ञान का बीज है क्योंकि इस पर प्रत्यक्ष के बल से ही योगीजन उपदेश करते हैं और उपदिष्ट अर्थ का अनुमान द्वारा निश्चय कराते हैं जैसे महर्षि कपिल भगवान पतंजलि याज्ञवल्क आदि योगीश्वरों ने उसी पर प्रत्यक्ष के बल से शब्द संकेत के बोधन द्वारा शास्त्र स्मृति आदि रूप प्रथम उपदेश किया था इसलिए महर्षि कपिल और योगी जनों का वह पर प्रत्यक्ष संकेत बोधन द्वारा आगम ज्ञान का और अनुमान ज्ञान का कारण है अर्थात उस पर प्रत्यक्ष से आगम और अनुमान ज्ञान उत्पन्न होते हैं आगम और अनुमान ज्ञान के पश्चात पर प्रत्यक्ष नहीं होता किंतु उसके आश्रित आगम और निगमा अनुमान होता है इसलिए योगी को निर्वितर्क समाधि से उत्पन्न हुआ पर प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरे प्रमाणों से असंबद्ध होता है